भया सुन इंटरनेशनलिया गुरु करवा दादू मिला दीर्घ दिल दरिया परसन प्रसन्न ही भजन भाव भरिया श्रवण कथासा सुनी संगति सत गुरु की दूजा दिल आवे नहीं जब धारी दूर की भरम जाल भव काटिया शंका सब दूरी साचा सगा से राम का लौता सु जोड़ी भाव जलमाही गाढ़ी के जिन जीव जी लाया सहज सजीवन कर लिया सांची संगी लाया जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया रजब राम दया करी दादू गुरु पाया राम लेके रंग रती राम रंगी लेके रंग राम रंगी लेके रंगरती राम रंगी लेके रंगरती परमा पुरुष संगी प्राण हमारो मगन गलित मदमाती हे राम राम रंगीले के रंग रंगरती लागो नीह नामा नि निर्मल सुन तन सिली ताति डगमग नहीं अर्ग हो सिर धारी करब तती राम रंगीर लेके रंगराती हे राम रंगीर लेके रंगराती सब विधि सुख राम जौ रखे यहू रिती सुहाती जनर जब धन ध्यान तिहारो जनर जब धन ध्यान तिहारो बैरवैरवली जाती राम रंगीले के रंगराती राम रंगी लेके के रंग राती हे राम रंगीर रंग राती जवानी खुश कह रसीले रसी शरमीले निगाहे मरमरी बाहे यहाँ हर चीज दिखती है खरीदारों, बताओ क्या खरीदोगे भरे बाजू गठिले जिस चौड़े आहिनी सीने बिलकते पेट रोती गैरते हुई आहे यहाँ हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे जबाने दिल इरादे फैसले जा नारे यहाँ आए दिन के हंगामे यह रंग रंग तकरीरे यहां हर चीज बिकती है। खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे सदाकत शायरी तनकी कुतुब खाने कलब के मुजिजे फिक्रो नजर की शोक तस्वीरें यहाँ हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे अजामे जरे पाठशाले दाढ़िया कसके ये लंबी लम्बी तस्वीरें ये मोती मोती मालाएं यहा हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे अल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे जमीरों के यहा बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बिक जाएं यहाँ हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे संसार एक बाजार है यहां हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे सिवाय परमात्मा के परमात्मा भर बाजार में नहीं है उसका भर सौदा नहीं हो सकता उसे भर खरीदने का कोई उपाय नहीं है। और सब कुछ मिल जाए लेकिन और जो भी मिलेगा जैसा मिला वैसा ही खो भी जाएगा पानी पर खींची लकीरें रेत के बनाए नहल बन भी ना पाएंगे और मिट जाएंगे और जो भी पालोगे मौत छीन ही लेगी जिससे मौत छीन ले समझ लेना वह संसार का जो मौत में भी बच के तुम्हारे साथ चला जाए जो चिता की लपटो में भी तुम्हारा साथ न छोड़े समझना वही परमात्मा है मृत्यु जिसे पहुंच देती है वह परमात्मा नहीं परमात्मा का अर्थ है शाश्वत जीवन अनंत जीवन न जिसका कोई और न कोई छोर न कोई आदि न कोई अंत वैसे जीवन को न पाया तो कुछ भी न पाया वैसे जीवन को न पाया तो सिर्फ गमाया और गमाया वैसे जीवन की आकांक्षा कहा जगे कैसे जगे कौन उठाए उस लपट को तुम्हारे भीतर कौन तुम्हें याद दिलाए जिसने पाया हो वही याद दिला सकेगा जिसने चखा हो वही तुम्हारे प्राणों में भी चाह उठा सकेगा जो जागा हो वही सोयों को जगा सकेगा उस जागे का नाम गुरु गुरु का कोई और अर्थ नहीं होता जो तुम्हें परमात्मा को छोड़ के कुछ और सिखाए वह शिक्षक गुरु नहीं जो तुम्हें परमात्मा सिखाए वह गुरु आज के सूत्र बड़े प्यारे गुरु गरवा दादू मिल्या दीरक दिल दरिया रज्जब कहते हैं सागर जैसे चौड़े दिल वाला गुरु मिल गया गुरु होगा ही सागर के दिल जैसा है परमात्मा को जानते ही हृदय विस्तीर्ण हो जाता है परमात्मा को जानते ही जानने वाला परमात्मा मैं हो जाता है जो उसे जानता है उसके जैसा हो जाता है इसे याद रखना तुम जो जानते हो उसके जैसे ही हो जाते हो तुम जो पाते हो उसके जैसे ही हो जाते हो जो धनी इकट्ठा करता है और ठीकरों में ही जीता है वो ठीकरा होकर ही मरता है आदमी के चेहरे पर उसकी सारी जिंदगी की कथा लिखी होती उसकी आंखों में जरा झाको तुम उसके जीवन की गहराई को पकड़ लोगे उसकी आंखों में तुम्हें तैरते हुए नोट नोट दिखाई पड़ेंगे कि सोने चांदी के ढेर दिखाई पड़ेंगे कि पद प्रतिष्ठा का अंबार दिखाई पड़ेगा बस ये आदमी वही हो गया जो चाहते हो सोच के चाहना क्योंकि चाहना तुम्हारी आत्मा बन जाती है तुम जो चाहते हो उसका रंग तुम पे चढ़ जाता है जो भी तुम मानते हो वही तुम धीरे धीरे हो जाते हो छुद्र को मत मांगना अन्यथा क्षुद्र हो जाओगे मांगना ही हो तो विराट को मांगना ताकि विराट हो सको चाहना हो तो परमात्मा को चाहना उसका रंग लगे तो जीवन में गंध आए उसका रंग लगे तो जीवन में रोशनी उतरे लोग अगर कीड़े मकोड़ों की तरह सरक रहे तो उसका कारण है उनकी चाह जमीन की है आकाश की तरफ आंखें उठाओ परमात्मा की प्रार्थना में हम आकाश की तरफ आंखें क्यों उठाते परमात्मा की प्रार्थना में क्यों हम अपने बाजू आकाश की तरफ फैलाते इसलिए कोई परमात्मा आकाश में बैठा है ऐसा थोड़ी लेकिन एक इशारा है कि परमात्मा आकाश जैसा विराट और जो इस आकाश जैसे विराट को जान लेगा उसी जानने में वो आकाश जैसा विराट हो जाएगा हम जो जानते हैं वही हो जाते उपनिषित कहते हैं जिन्होंने उसे जाना वह वही हो गए गुरु गर्वा दादू मिलिया दीर्घ दिल दरिया सागर जैसा जिसका दिल था ऐसा गुरु मिला ऐसा भारी गुरु मिला गर्वा भारी का क्या अर्थ गुरु शब्द का अर्थ भी भारी होता है गुरु शब्द भी उसी मूल से बने हैं जिससे गर्वा गुरु का अर्थ है ऐसा भारी कि बैठ जाए गहराइयों से गहराइयों में जो अंतिम गहराई में पहुंच जाए हल्के हो तो गहराई में जान सकोगे गहरे होने के लिए तो वचन चाहिए तो सागर की अतल गहराइयों में उतर पाओगे किस बात से बजनाता जीवन में एक ही बात से बजनाता है जीवन में परमात्मा से जुड़ जाओ तो बजनाता है नहीं तो लोग सतह पर ही जीते सतह पर ही मर जाते परमात्मा सतह पर नहीं या तो ऊंचाइयों की ऊंचाई है परमात्मा या गहराइयों की गहराई है परमात्मा स्वचत तो दोनों के मध्य में न ऊंचाई है वहां न गहराई है वहां और ये भी रखना कि जीवन के गणित में ऊंचाई और गहराई का एक ही अर्थ होता है वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है जो गहरा होता है वही ऊंचा हो जाता है जो ऊंचा होता है वही गहरा हो जाता है ऐसा ही समझो जैसे वृक्ष जो वृक्ष जितना ऊंचा उठता है आकाश में उसकी जड़ें उतनी ही गहरी चली जाती हैं पाताल में अनुपात बराबर होता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकते कि छोटी छोटी जड़ों वाले वृक्ष को आकाश को छूने की कला सिखा दो और तुम ये भी नहीं कर सकते कि पाताल तक जड़ें पहुंचाने वाले वृक्ष को तुम आकाश तक पहुँचने से रोक लो यह अनुपात बराबर होता है जितनी ऊंचाई उतनी गहराई फ्रेडरिक का अद्भुत वचन है जिन्हें आकाश छूना हो उन्हें पाताल छूना ही होगा तो एक तरफ तो गुरु आकाश जैसा होता है विराट उसकी ऊंचाई और दूसरी तरफ गुरु गहरा होता है सागरों जैसा अनंत उसकी गहराई मगर यह एक ही घटना के दो हिस्से इसमें गुरु का कुछ भी नहीं परमात्मा के साथ जो भी जोड़ता है वही ऐसा हो जाता है ये जादू तो परमात्मा के साथ जुड़ने का है उसकी समीपता का जादू है तुम अपनी जिंदगी को देखो तो कुछ समझ में आए तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई विराटता का क्षण आता है जब सब द्वार खुल जाते हो सब दीवारे गिर जाती हूँ तुम्हारा छोटा था चित्त का आनंद छोटा न रह जाता हो आकाश जैसा विराट होता हो स्वामी राम कहते थे कि मैंने अपने चित्त के आकाश में चांदारों को चलते देखा है सूरज को उगते देखा है लोग समझते कि पागलपन की, की बातें हैं या जो इतने कठोर न होते वो कहते कविताएं हैं। लेकिन राम जो कह थे न तो पागलपन था और न काव्य था जीवन का सीधा सत्य था अहंकार की सीमा टूट जाए तो तुम अपने भीतर चांदों को चलते देखोगे ही वे तुम्हारे भीतर चल ही रहे तुम अपने भीतर ही वसंतों को आते देखोगे अपने भीतर ही तुम विराट का सारा विस्तार देखोगे तुम अपने भीतर सब पालोगे मगर अहंकार बड़ा संकीर्ण है और तुम्हें खुलने नहीं देता अपनी जिंदगी को परखो तुम्हारी जिंदगी में न कोई ऊंचाई का अनुभव है न कोई गहराई का अनुभव है न कोई विशालता का अनुभव है तुम्हारी जिंदगी का अनुभव सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं सिवाय पीला के तुम्हारा कोई स्वाद नहीं तुम्हारी आंखें अंधेरे से भरी और तुम्हारी आंखें धुएं से तिल मिला रही और ये धुआं तुम्हारे ही भीतर तुम्हारे अहंकार से उठ रहा है और ये अंधेरा भी तुम्हारे भीतर ही जन्म ले रहा है मेरे ख्वाबों के सबिस्ता में उजाला ना करो कि बहुत दूर सवेरा नजर आता है मुझे छुप गए हैं मेरी नजरों से खदो खाले हयात हर तरफ अब्र घनेरा नजर आता है मुझे चाम तारे तो कहा अब कोई जुगनू भी नहीं कितना सफाक अंधेरा नजर आता है मुझे कोई ताबिंद किरण यू मेरे दिल पर लपकी जैसे सोए हुए मजलूम पे तलवार उठे किसी नगमे की सदा गूंज के यूं ठर जैसे टूटी हुई पांजे से झंकार उठे मैंने पलकों को उठाया भी तो आंसू आए मैंने पलकों को उठाया भी तो आंसू पाए मुझसे अब खाक जवानी का कोई बार उठे तुमने रातों में सितारे तो टटोले होंगे मैंने रातों में अंधेरे ही अंधेरे देखे तुमने ख्वाबों के परिश्ता तो सजाए होंगे मैंने माहौल के सब रंग फरेरे देखे तुमने इकतार की झनकार तो सुनी ही होगी मैंने गीतों में उदासी के बसेरे दिखे मेरे गमखार मेरे दोस्त तुम्हें क्या मालूम जिंदगी मौत की मानिंद गुजारी मैंने एक बिगड़ी हुई सूरत के सिवा कुछ भी न था जब भी हालात की तस्वीर उठारी मैंने किसी अफलाक नसी ने मुझे घटकार दिया जब भी रोकी है मुकद्दर की सवारी मैंने मेरे गमखार मेरे दोस्त तुम्हें क्या मालूम थोड़ा सोचो अपनी जिंदगी को ऐसा ही तुम पाओगे चांद तारे तो कहां अब कोई जुगनू भी नहीं कितना सफाक अंधेरा नजर आता है मुझे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है चांद तारे तो दूर जुगनू भी तुम्हारे चित्त के आकाश में तैरते हुए दिखाई नहीं पड़ते मैंने पलकों को उठाया भी तो आंसू पाए मुझसे अब खास जबानी का कोई बार उठे तुमने रातों में सितारे तो टटोले होंगे मैंने रातों में अंधेरे ही अंधेरे देखे तुमने ख्वाबों के फरिश्तों तो सजाए होंगे मैंने माहौल के सब रंग फरेरे देखे और मेरी जिंदगी में तो सिवाय काले झंडों के और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा मैंने माहौल के सब रंग फरेरे देखे तुमने इकतार की झनकार तो सुन ली होगी मैंने गीता में उदासी के बसेरे देखे मेरे गमखार मेरे दोस्त तुम्हें क्या मालूम जिंदगी मौत की मानिंद गुजारी है मैंने लोग ऐसे ही गुजार रहे मौत की मानिंद मरे मरे जी रहे जीने का सिर्फ नाम है जीना कहा क्योंकि जीवन तो केवल वही जानते हैं जिन्होंने महाजीवन के साथ हाथ जोड़ ली जो परमात्मा के साथ एक धारा में बंध जाते वे जीवन को जानते बाकी तो हम मृत्यु ही जानते हैं मरण ही मरण रोज हम मरते हैं और थोड़ा ज्यादा मर जाते हैं। और थोड़ी मौत करीब सड़क आती और थोड़ी कब्र करीब आ जाती हमारी जिंदगी का और अनुभव क्या है एक बिगड़ी हुई सूरत के सिवा कुछ भी न था जब भी हालात की तस्वीर उतारी मैंने कभी अपने हालात की तस्वीर उतार के देखो कभी अपने रंधन पर तो गौर करो सब फीका है सब बासा है न कहीं कोई गंध न कहीं कोई रंग न कोई नृत्य न कोई मधोसी न कोई मस्ती किस लिए जीते हो किस लिए जिए जाते हो किस आशा में चले जाते हो किसी अफलाक नसी ने मुझे धत्कार दिया जब भी रोकी हूं मुकद्दर की सवारी मैंने मेरे गमखार मेरे दोस्त तुम्हें क्या मालूम आदमी की जिंदगी जिंदगी नाम मात्र आदमी जब तक परमात्मा से जुड़े नहीं तब तक जीवन के कोई स्वर उसमें उठते नहीं उसके साथ जुड़ते ही पांजे बजती उसके साथ जुड़ते ही झंकार उठती है एक तारा बजता है ये आज के सूत्र उसके साथ जुड़ने के सूत्र लेकिन इसके पहले की कोई परमात्मा से जुड़े किसी परमात्मा के प्यारे से जुड़ना होता है गुरु गर्वाह दादू मिलिया दीर्घ दिल दरिया तन तत्न परसन होती ही भजन भाव भरिया ये प्यारा वचन तत् क्षण एक क्षण में नजर से नजर मिली और सब हो गया तत् क्षण प्रसन्न होती ही दरस परस होते ही देखा गुरु की बात हो गई साहसी व्यक्त रहा होगा रज लोग तो वर्षों सोचते विचार नहीं ही गमा देते बुद्ध मिल जाए कि कृष्ण मिल जाए तो भी विचार में गंवा देते सोचते ही रहते संदेहों का अंत ही नहीं आता प्रश्नों की समाप्ति नहीं होती सोचना एक बहाना होगा सद सोचना टालने की एक विधि होगी सब सोचने के नाम से स्थगन करते होंगे कल परसों अभी नहीं साहसी का अर्थ है जो जानता है या तो अभी या कभी नहीं तत्न परसन खोती और जैसे ही दर्श हुआ परस हुआ जैसे ही स्पर्श हुआ गुरु की तरंग का जैसे ही गुरु का राग सुनाई पड़ा जैसे ही उन आंखों ने रज्जत की आंखों में झांका, भजन भाव भरिया उठाई कोई चीज जो सोई पड़ी थी जन्म जन्मों से फूटी कोई कली खिला कोई फूल जो सितार कभी नहीं छुई गई थी बज उठी भजन भाव भरिया गुरु के पास बैठ के अगर भजन भाव ना भरे तो तुम पास बैठे ही नहीं अगर गुरु के पास बैठकर डोले नहीं तो तुम पास बैठे ही नहीं गुरु के पास बैठे हो इसका लक्षण क्या है कसौटी क्या एक ही कसौटी भजन भाव भरिया तुम्हारे भाव में भजन उतरा है तुम्हारे भीतर नाद ची तुम जीवन के उल्लास से भर जाओ ये जो जीवन चारों तरफ न मालूम कितने कितने तरह की मधु डाल रहा है तुम इसे पी उठो तुम नाच उठो तत्न परसन होती ये परसन शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं या तो परस स्पर्श या प्रसन्न तत्न परसन, तत परसन होती दोनों अर्थ सार्थक हैं गुरु प्रसन्न क्या हुआ भजन भाव भरिया शिष्य की तरफ से एक अर्थ कि परस हुआ सौभाग्यशाली है शिष्य कि गुरु से आख मिली कि गुरु के हाथ में हाथ पड़ा कि गुरु के वातावरण में बैठने का सु आया कि थोड़ी देर को गुरु की तरंग में डोला ये बजी बीन गुरु की और शिष्य नाचा एक नाक की भांति ये परस शिष्य की तरफ से लेकिन जब भी कोई गुरु किसी शिष्य को नाक की भांति सन उठा के नाचते मस्त होते देखता है स्वभावतः प्रसन्न होता है एक फूल और खिला एक मंदिर और बना एक काबा और खोजा गया एक तीर्थ और उठा परमात्मा एक हृदय में और उतरा छन प्रसन्न होती तो गुरु प्रसन्न न हो जाए तो क्या हो आलास से भर जाता है शिष्य को पाकर गुरु उतने ही आलास से भर जाता है जितना शिष्य गुरु को पाके आलास से भर जाता है ये लपट दोनों तरफ सात जगती ये धुन एक साथ उठती है। तत्न प्रसन्न होती भजन भाव भरिया हर गुरु प्रसन्न हो जाए और उसकी मुस्कुराहट तुम पर बरस उठे और उसका आनंद तुम पर डल जाए तो क्या होगा भजन भाव भरिया तुम्हारे भीतर भाव तो पड़ा ही था जन्म जन्मों से कोई ठीक ठीक वसंत का अवसर न मिला था बीज तो पड़ा था भूमि न मिली थी आज भूमि मिल गई आज वसंत आ गया ऋतु आ गई टूटेगा बीच पौधा उठेगा हरे पत्ते निकलेंगे सुर्ख फूल खिलेंगे भजन भाव भरिया श्रवण कथा साची सुनी संगति सतगुरु की और सब जो सुना था और सब जो गुना था पढ़ा था व्यर्थ हो गया जब संगति सतगुरु की जानी उसी संगति में सुनी सच्ची श्रवण कथा साथ होने में सुनी संगति में सुनी शास्त्र तो बहुत है लेकिन जब तक शास्त्रता को ना खोज लोगे तब तक कोई शास्त्र जीवित नहीं होता बुद्ध के वचन संग्रीत धम्मपद पढ़ो कृष्ण के वचन संग्रीत भगवत गीता पढ़ो लेकिन कुछ कमी है कुछ खोई खोई बात है क्या बात की कमी क्योंकि जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था वही गीता में लिखा वैसा का वैसा लिखा है क्या कमी कहने वाला नहीं शब्द सब शब्दों का मालिक नहीं शब्दों के पीछे धड़कता हुआ हृदय नहीं शब्दों के पीछे खड़ा हुआ शून्य नहीं तो जो अर्जुन को अनुभव हुआ होगा वह गीता पढ़कर तुम्हें नहीं हो सकता है मेरे पास बैठ तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो कल आने वाले दिनों में इन्हीं शब्दों को पढ़ने वाले लोगों को नहीं पोगा ंगतिक हो जाएगी कुछ मूल स्वर कम रहेगा कुछ बात खाली खाली हो जाएगी उतना ही फर्क समझो जैसा जिंदा आदमी में और उसकी तस्वीर में जैसे जिंदा आदमी में और उसकी बनाई हुई संगमरमर की प्रतिमा में प्रतिमा बिल्कुल वैसी ही तो लगती है फिर भी प्राण नहीं बोलेगी नहीं चलेगी नहीं उठेगी नहीं जब शास्त्र चलता है बोलता है उठता है हंसता है गाता है नाचता है तभी पकड़ लेना जब शास्त्र का जन्म हो रहा हो तब पकड़ लेना गुरु का यही अर्थ है जहां शास्त्र का जन्म हो रहा है जहां अभी सब ताजा है फिर बासे फूलों को सुखाए गए फूलों को लोग सदियों सदियों तक संभाल के रखते मगर उनसे फिर गंध नहीं उठती श्रवण कथा साची सुनी संगति सत गुरु की वो जो साथ बैठना हो जाता है गुरु के गुरु बोले कि न बोले यह बोले वह बोले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके साथ बैठने में ही श्रवण कथा सांची सुनी सच्ची कथा ये शब्द समझने जैसे सुनना मात्र श्रवण नहीं सुनते तो सभी है श्रवण बहुत कम लोग करते सुनने और श्रवण में क्या भेद सुनना तो उत् कान से हो जाता है जिसके कान ठीक हैं वही सुन लेता है श्रवण जो कान के पीछे अपनी आत्मा को भी उड़ेल देता है जो प्रेम से सुनता है भाव से सुनता है आह्लाद से सुनता है जिसके कान के पीछे उसका हृदय जुड़ा होता है कोई विवाद से भी सुन सकता है भीतर हजार तर्क चल रहे हैं यहां कभी कभी यहां भी लोग आ जाते हैं एक भी आदमी आ जाता है तो यहां का स्वर भंग होता है आके मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं तभी मेरे ख्याल में आ जाते हैं कि कुछ ही दो चार लोग आ गए वो हाथ जोड़ जोड़कर नमस्कार भी नहीं कर सकते मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूं वो हाथ जोड़कर नमस्कार भी नहीं कर सकते वो सुनेंगे कैसे नमस्कार तक का उत्तर देने की उनमें सामर्थ्य नहीं सुनेंगे कैसे आ गए देखने परखने आ गए होंगे क्या यहां हो रहा है कुछ सुनिश्चित धारणाएं लेके आ गए होंगे कि जो यहां हो रहा है गलत हो रहा है धर्म के विपरीत हो रहा है तो मैं नमस्कार भी करूं तो वो मुझे हाथ जोड़कर कैसे नमस्कार करे ऐसे आधार्मिक आदमी को कोई नमस्कार करता है सुनेंगे तो वो भी लेकिन श्रवण ना हो सकेगा और वो इस भ्रांति में होंगे कि सुन के आ गए श्रवण तो उन्हीं का हो सकेगा जिनके कान सिर्फ कान नहीं बल्कि उनका हृदय भी जो सहानुभूति से सुनेंगे जिनके भीतर विवाद नहीं है। संवाद है जो मेरे साथ जुड़ के सुनते इधर मैं उधर वो ऐसे दो नहीं रह जाते सेतु बन जाता है एक अज्ञात ऊर्जा जोड़ देती मैं देख पाता हूं किन किन से मेरी ऊर्जा जुड़ी है। मेरे लिए दृश्य है और तुम भी जानते हो जब तुम्हारी जुड़ जाती है और जब नहीं जुड़ती वे घड़िया तुम्हें भी मालूम जब जुड़ जाती है कोई बात तो मैं क्या कह रहा हूं ये सवाल नहीं होता फिर जो भी मैं कहता हूं उसी से अमृत का अनुभव होता है। जब नहीं जुड़ पाती किसी दिन तो तुम पाते हो कुछ चूका चूका है इधर में बोल रहा हूं उधर तुम सुन रहे हो मगर बीच में कोई जोड़ नहीं मैं दूर से चिल्ला रहा हूं तुम बहुत दूर से सुन रहे हो आवाज सुनाई दी पड़ती है पर अर्थ पकड़ में नहीं आते जब जुड़ जाती है तरंग जब तुम मेरे सांस सांस लेते हो मेरे हृदय के साथ तुम्हारा हृदय धड़कता है जब मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं होता जब तुम एकात्म होकर सुनते हो तो श्रवण पैदा होता है श्रवण कथा सांची सुनी। और कथा शब्द तो बनता है कथे से जो कहा जाता है लेकिन शब्द पर ही मत टक जाना कथा का मौलिक अर्थ होता है जो नहीं कहा जा सकता फिर भी कहने की कोशिश की जाती जो कहा जा सकता है वो तो साधारण कथा है जो कथ्य में समा जाता है वह तो साधारण कथा है जो कथ्य में नहीं समाता है फिर भी कहना तो पड़ता है कहना पड़ेगा ही क्योंकि बहुत है जिनके काम आ जाए, शब्द में नहीं आता है फिर भी समाने की चेष्टा करते उसका नाम कथा है शब्दातीत को शब्द में लाने का उपाय कथा है इसलिए कथा में इतिहास नहीं होता राम की कथा में कोई इतिहास नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि जो राम की कथा में कहा गया है वैसा ही वैसा हुआ है वैसे भ्रांति में मत पढ़ना, नहीं तो बाल्मीकि की कथा एक बात कहती है तुलसी की कथा दूसरी बात कहती है। और भी बहुत लोगों ने रामायण लिखी सब है सबकी कथाएं अलग बात कहती ऐतिहासिक नहीं है बात इतिहास से ज्यादा आध्यात्मिक है इतिहास तो बहाना है राम और सीता और रावण तो बहाने उनके पीछे बहानों के पीछे कुछ छिपाया गया है जो श्रवण करेंगे उन्हें बहानों के पीछे छिपे हुए खजाने मिल जाएंगे जो केवल सुनेंगे उनके हाथ में केवल कथा लगेगी जो कही गई है वही बात लगेगी जो अन कहे के साथ जोड़ दी गई वह उससे रह जाएंगे वह सूक्ष्म वही अर्थ श्रवण कथा है सांची सुनी संगति सतगुरु की पश्चिम से नए विचार आए, नई शोध की पद्धतियां आई नए इतिहास की खोजों की विधियां आई उन सब ने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि हमारी सारी कथाएं ऐतिहासिक नहीं और जब पश्चिम की कसौटी पर कसी जाती हैं तो गैर ऐतिहासिक सिद्ध होती है फिर हमारे यहां भी ऐसे मूड हैं जो उनको ऐतिहासिक सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते है और तब एक व्यर्थ का विवाद शुरू होता है जिसमें हम हारेंगे यह बात समझ लेनी चाहिए कि पूरब ने जो कथाएं रखी हैं वे इतिहास की घटनाएं नहीं वे अंतरतम की घटनाएं हैं। राम तुम्हारे भीतर की किसी चीज के प्रतीक और रावण भी तुम्हारे भीतर की किसी चीज के प्रतीक और सीता भी तुम्हारे भीतर है और राम के हाथ से रावण के हाथ में पड़ गई है उसे वापस घर लौटाना। तुम्हारे भीतर के राम को तुम्हारी भीतर की सीता की तलाश में निकलना तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सीता है बाजार में खो गई रावण की लंका सोने की थी कहीं सोने में खो गई कहीं नंदौलत में बिक गई जवानी खस्न गमजे पैमा, कह कहे नगमे रसीले रसी मिली निगाहे मर मरी बाहें यहाँ हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे भरे बाजू गठीले जिस चौड़े आहनी सीने बिलखते पेट रोती गैरते सहमी हुई आहे यहाँ हर चीज बिकती है खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे तुमने अपनी आत्मा बेच दी है और कुछ व्यर्थ की चीजें खरीद लाए तुमने अपनी आत्मा दांव पर लगा दी और कुछ व्यर्थ की चीजें खरीद लाओ तुम्हें अपनी सीता को छुड़ाना होगा ऐसे बाहर रावण के पुतले जलाने से कुछ भी ना होगा ये पागलपन बंद करो भीतर जलाना होगा ये बाहर की विजय यात्रा ये दशहरा का पर्व बहुत मना चुके इससे कुछ नहीं होता ये विजय यात्रा भीतर घटनी चाहिए ये दशहरा भीतर आना चाहिए ये विजयदशमी भीतर होनी चाहिए भीतर का ख्याल ही नहीं है कथा को बाहरी कर दिया है ऐसे कथा से कथा के मौलिक अर्थ से बच गए हो श्रवण कथा सातगुरु की गुरु के साथ बैठ बैठ के पर्त पर्त गहरे उतर के आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम अंतरतम में चल के जाना दूजा दिल आवे नहीं जब धारी धुर की और जब से ये पहचान हो गई जब से ये असली कथा सुन ली जब से ये सच अनुभव आने लगा है जब से ये सोचे बोल हृदय में उतर गए दूजा दिल आवे नहीं अब परमात्मा के सिवाय दिल में कोई आता नहीं दूजा दिल आवे नहीं यही पहचान जब तक परमात्मा के सिवाय दूसरे की याद आती तब तक समझना भी संसार जारी है दूजा दिल आवे नहीं जब धारी धुर की अब तो जो परे से भी परे उसको ही पाने की एकमात्र आकांक्षा बची है त्पर जब धारी धुर्ख जो न शब्दों में है न सीमाओं में है जिसे प्रकट करने को ब्रह्म शब्द भी छोटा पड़ जाता है उस परात पर ब्रह्म को उस शब्दातीत ईश्वर को उस भावातीत को पाने चल पड़े अब तो उस एक की ही धुन लग गई है अब तो वह एक ही पुकार रहा है एक ही खींच रहा है एक गहरी कशिश भक्त चल पड़ा बंधा हुआ दूजा दिल आवे नहीं जब धारी दूर की भरम जाल भाव काटिया सन सब तोड़ी गुरु का काम क्या है भरम जाल भाव काटिया ये जो संसार का व्यर्थ का उपद्रव है जिसको तुमने सार्थक मान लिया है गुरु का इतना ही तो अर्थ है कि वो तुम्हें जगा दे और दिखा दे क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है बस इससे ज्यादा गुरु कुछ कर भी नहीं सकता इतना ही दिखा दे कि यह रहा हीरा रह, वह रहा पत्थर अब तुम्हें जो चुनना हो चुन लो जान के कभी कोई पत्थर को चुनता है पत्थर को चुनते हो इसी आशा में कि शायद हीरा है गुरु ये नहीं कहता कि पत्थर मत चुनो गुरु ये भी नहीं कहता कि हीरा चुनो गुरु तो इतना ही कहता है ये रहा हीरा ये रहा पत्थर ये रही कसौटी कस लो और जांच लो फिर जो मर्जी करो महावीर ने कहा है मैं उपदेश देता हूँ आदेश नहीं ठीक कहा प्यारी बात कही यही सद सभी सद्गुरुओं का आधार उपदेश आदेश नहीं जहाँ आदेश हो समझना गुरु नहीं है वहा जो तुमसे कहे ऐसा करना ही पड़ेगा ऐसा ही करो इससे अन्य किया तो पापी हो वहां गुरु नहीं वहां तो कोई नई राजनीति का जाल है वहां नेता होगा गुरु नहीं वहां तो कोई नई तानाशाही तुम्हारे ऊपर निर्मित हो रही तुम्हें गुलाम बनाने की कोई नई व्यवस्था की जा रही कोई नई जंजीरें ढाली जा रही नए कारागृह खड़े किए जा रहे सावधान रहना सदगुरु केवल उपदेश देता है इतना ही बता देता है कि यह पत्थर है ये सोना है फिर तुम्हारी जो मर्जी आदेश नहीं देता आदेश की जरूरत नहीं है आदेश की जरूरत तो उनको पड़ती है जो समर्थ नहीं है तुम्हें दिखलाने में कि क्या पत्थर है और क्या हीरा है वही तुम्हें अनुशासन देते वे कहते हैं सुबह पांच बजे उठना राम भजन करना ऐसा करना वैसा करना ये खाना वो पीना ये मत खाना वो मत पीना हजार नियम तुम्हें देते हैं, हजार मर्यादाएं तुम्हें देते उसका कारण एक बात की कमी है उनके पास तुम्हारी आंख खोल नहीं पाते तुम्हें दिखा नहीं पाते कि यह रहा हीरा यह रहा मिट्टी जिस दिन तुम्हें दिख जाएगा कि हीरा क्या है मिट्टी क्या है उस दिन क्या तुम मिट्टी चुनोगे कौन ऐसा पागल होगा भरम जाल भाव काटिया शंका सब तोड़ी इतना ही काम है सदगुरु का कि तुम्हारे भ्रम के जो जो जाल है उनको तोड़ दे तुम्हारे चित्त की शंकाओं का निरसन कर दे एक पतंगा तन्हा तन्हा शाम ढले इस फिक्र में था यह तन्हाई कैसे कटेगी रात हुई और समा जली मगमूम पतंगा झूम उठा हंसते हंसते रात कटेगी सुबह हुई और सबने देखा राख पतंगे की ओर ओढ़ कर समा को हर्षों ढूंढ रही थी यही तुम्हारी जिंदगी है जल्दी ही राख का ढेर रह जाएगा जरा याद करो जरा पहचानो जल्दी ही अपनी चिता पर जलोगे, जल्दी ही राख पड़ी रह जाएगी और राख उड़ोड़ के खोजेगी उस जीवन को जिसको गमाए, आए राख उड़ोड़ के खोजेगी उन सपनों को जिनके आधार पर सब खोया सब व्यर्थ किया एक पतंगा तनहा तनहा साम ढले में था यह तन्हाई कैसे कटेगी रात हुई और समा जली मगमूम पतंगा झूम उठा हंसते हंसते रात कटेगी तुम भी सब यही सोच रहे हो हंसते हंसते रात कटेगी रात के पार सुबह नहीं है, मौत है और समा के साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं तुम्हारी चिता है सुबह हुई और सबने देखा राख पतंगे की ओर कर समा को हर सुन ढूंढ रही थी ऐसी ही राख उड़ रही समा को ढूंढ रही रास्ते पर धूल के बबंडर को देखा है खड़े हो जाना जरा ध्यान करना ए, ये जो धूल का आज बवंडर है कभी तुम्हारी जैसी दे रही होगी पैर के नीचे पड़ी धूल को देखा है ये तुम्हारे पैर के नीचे है आज कल किसी सिर में रही होगी कल कोई दे रही होगी तुम भी ऐसे ही कल धूल में पड़े रह जाओगे। इसके पहले की सब धूल हो जाए इसके पहले की धूल धूम में गिरे कुछ खोज लो कुछ ऐसा खोज लो जो मिटता नहीं कुछ ऐसी तलाश कर लो भरम जाल भव काटिया शंका सब तोड़ी अभी तो जिस ढंग से हम जी रहे हैं वह एक व्यर्थता की पुनरुक्ति मात्र है। वही वही बार बार करते अनंत बार करते फिर भी जागते नहीं आदमी अनुभव से सीखता मालूम ही नहीं होता सब काट दो बिस्मिल पौधों को बे आप से सकते मत छोड़ो सब नोच लो बेकल फूलों को साखों पर बिलकते मत छोड़ो यह फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी सब मेहनत सुबह शामों की अप के भी अकारत जाएगी खेती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो फिर मिट्टी भरोको से फिर अपनी फिर अगली ऋतु की फिक्र करो फिर अगली ऋतु की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है एक फसल पकी तो भर पाया तब तक तो यही कुछ करना है बस यही करते रहो हर बार फसल काटो और हर बार उजड़ो यह फसल उम्मीदों की हमदम इस बार बिगाड़ जाएगी ये जिंदगी तुम्हें तो पहली बार नहीं मिली बहुत बार मिली यह फसल तुम बहुत बार उगा चुके हो यह काम कुछ नया नहीं है तुम बड़े पुराने हो तुम बड़े कारीगर हो अपने को गवाने में तुम बड़े कुशल हो अपने को बर्बाद करने में यह फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी जाएगी सब मेहनत सुबह शामों की अबके भी अकारत जाएगी अकार ही जाने वाली क्योंकि दिशाही भ्रांत है तुम रेत से तेल निचोड़ने की चेष्टा कर रहे हो हारोगे नहीं तो और क्या होगा खेती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो फिर मिट्टी सिंचो अस्को से फिर अगली रितु की फिक्र करो फिर अगली ऋतु की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है एक फसल पकी तो भर पाया जब तक तो यही कुछ करना मगर बस फिर उजड़ोगे फिर आशाए फिर उजड़ोगे फिर आशाए जागो अब अब कुछ ऐसी फसल काटे जो भर जाए जीवन को अब कुछ ऐसा धन तलाशें जो निर्धनता को सच में ही मिटा दे छुपाए ना मात्र छुपाए ना मिटा दे सदा के लिए मिटा दे भरम जाल भव काठिया शंका सब तोड़ी सागा ज राम का लो तासू जोड़ी गुरु मिला दरिया दिल साचा सगाज राम का उसने दो काम किए पहले तो उसने अपने से संबंध जोड़ा राम का क्योंकि गुरु से जब तक संबंध ना जुड़ जाए तब तक परमात्मा से संबंध जुड़ना करीब करीब असंभव है साचा सगाज राम का पहले राम से दोस्ती हो इसके पहले राम के सगो से तो दोस्ती हो जाए उसके मित्रों से तो पहचान हो जाए उसके मित्र यहां घूमते हैं उसके मित्र तुम्हारे आसपास पास तुम जिस दिन चाहोगे उनके हाथ में तुम्हारा हाथ हो जाएगा उनके हाथ में हाथ पड़ते ही पहला कदम उठ गया साचा सगाज राम का लो तासू जोड़ी पहले उससे अपनी प्रीति को जोड़ लो अपने लगाव को उससे लगा लो जो राम का सगा है सांचा सा जिसमें राम की तुम्हें थोड़ी सी झलक मिल जाए जिसके पास तुम्हें राम की थोड़ी सी सुगंध मिल जाए भोजल माही काढ़ के जिन जीव जिलाया गुरु के साथ जुड़ते ही जीवन में क्रांति आती कल तक जो जीवन था मृत्यु हो जाता और कल तक जिसका हमें सपने में भी सवाल नहीं उठा था उस नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है के जिन जीव जिलाया वो जो चक्कर था संसार का वो जो भमर थी संसार की यह कमा वह कमा यह बना लू वह बना लू जगाया गुरु ने किस व्यर्थ से सार वहां हाथ नहीं लगेगा उस दिशा में जाओ मन उस दिशा में कुछ कभी किसी ने पाया नहीं निरपवाद रूप से जो उस दिशा में गया है भटका है भूला है मरा है मैं भी गया हूं गुरु कहता है मैं भी दौड़ा हूं उनी रास्तों पर जिन पर तुम दौड़ रहे हो मैं भी ऐसे ही थका हूं ऐसे ही गिरा हूं जैसे तुम दौड़ रहे हो गिर रहे हो थक रहे हो अब मैंने एक और दिशा खोज ली जहा विश्राम है जहां विराम जहां, जहां राम है। और ध्यान रखना है जहां राम है वही विराम है, वही विश्राम है। राम के अतिरिक्त कहा विराम दौड़धाप जारी रहेगी आपाधापी जारी रहेगी भौजल मही काढ़ जिन जीव जलाया, सहज सजीवन कर लिया सांचे संग लाया गुरु खींच लेता इस भ्रमजाल से उसके लगाव में खींचे तुम बाहर आ जाते हो अपने सपनों को छोड़ के गुरु तुम्हारे सामने एक नया दृश्य उपस्थित कर देता है जो ज्यादा मनमोहक है जो ज्यादा प्यारा है जो ज्यादा मधुमेह है तुम छोड़ देते अपने छोटे मोटे उपद्रवों को तुम गुरु के पीछे चल पड़ते हो उसने साथ हो लेते भोजल माही के जिन जीव जलाया और जैसे गुरु ने मुर्दे को जिला दिया हो ऐसी घटना घटती है सहज सजीवन कर लिया साचे संग लाया पर ख्याल रखना सदगुरु जबरजस्ती चेष्टा से तुम्हें नहीं बदलता सहज उसकी मौजूदगी बदलती है, वो कोई लेकर हथौड़ी लेकर तुम्हारे अंग प्रत्यंग काटने नहीं लगता है वो तुम्हें बांधने नहीं लगता है मर्यादाओं बाड़ों तुम्हें अपने निकट बुलाता है तुम्हें अपनी खिड़की से झांकने का निमंत्रण देता है कहता इस हृदय में राम का वास हो गया है तुम जरा अपने कान मेरे हृदय के पास ले आओ जरा यह धड़कन सुन, इस धड़कन में प्यारा संगीत है उस धड़कन को सुनते ही तुम्हारे भीतर भी एक दीवानापन पैदा होता है उस धर्म कर्म को सुनते ही फिर तुम रुक नहीं सकते तुम्हें पंख लगने शुरू हो गए, तुम उडोगे, उड़ना ही पड़ेगा अब कोई उपाय नहीं चुनौती आ गई गुरु तो सिर्फ पास बुलाता है और चुनौती दे देता है, फिर सहज घटनाएं घटनी शुरू हो जाती सहज सजीवन कर लिया सांचे संगी लाया और चुपचाप तुम्हें पता नहीं चलता कब गुरु ने तुम्हारे जीवन को आमूल रूपांतरित कर दिया कानो कान खबर नहीं होती ये चुपचाप हो जाता है पग ध्वनि भी नहीं सुनी जाती कहीं कोई शोरगुल नहीं मचता कहीं कोई बैंड बाजे नहीं बजते, चुपचाप हो जाता है होते होते हो जाता है एक दिन अचानक सुबह जाग के तुम पाते हो तुम वही आदमी नहीं हो जुकते परसों एक युवती कोई वर्ष भर वर यहां रहने के बाद वापस लौटी अपने घर उसकी एक ही चिंता थी कि अब घर जा रही हूं एक ही मुझे फिक्र कि मेरे परिजन मुझे पहचान पाएंगे मेरे माँ बाप मुझे पहचान पाएंगे मेरा पति मुझे, मुझे पहचान पाएगा मैं इतना बदल गई हूँ एक ही डर था उसके मन में कि मुझे वो पहचान नहीं सकेंगे मैंने उससे पूछा ये तुझे ख्याल कब आया उसने जब तक जाने का ख्याल नहीं था ख्याल ही नहीं आया था यहां सब चुपचाप हो रहा था इतना हो रहा था कि किस किस बात का हिसाब रखो लेकिन अब जब से जाने का सवाल उठा है कि जाना है मां बीमार है और उसे देखने जाना है सबसे एक चिंता मन में सवार हुई वे मुझे पहचान पाएंगे वे मुझे स्वीकार कर पाएंगे मैं बदल गई मेरे पति निश्चिंत थी उसी स्त्री को नहीं पाएंगे जो साल भर पहले उन्हें छोड़कर आई थी चुपचाप घटनाएं घट जाती असली घटनाएं चुपचाप ही घटती बड़ी घटनाएं चुपचाप ही घटती ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनका शोरगुल मचता है फूल चुपचाप खिल जाते हैं चांदारे चुपचाप पैदा हो जाते हैं सहज सजीवन कर लिया साचे संग लाया तभी पता चलता है शिष्य को जब सत्य का संगसाथ हो जाता तब उसे याद आती कि अरे क्या हो गया मैं कहां से कहां आ गया में कौन था और कौन हो गए हो जाती है घटना तभी पता चलता है मगर यह संभव तभी है जब कोई सरलता से गुरु के हाथ में अपना हाथ दे पाए खींचातानी ना करे प्रतिरोध ना करे अर्चन रुकावट न डाले अवरोध न खड़ा करे सहज सजीवन कर लिया सांचे समी लाया जन्म सफल तब का भया चरणों चित रज्जब कहते हैं अब समझ में आ रहा है कि सफल उसी दिन दिन हो गया गया था था। मैं जिस दिन इन में चित लग गया था। वो जो घोड़े पर सवार थे और बरात जाती थी और दादू ने बीच में रोक लिया था और कहा था रज्जब तैयार किया सिर से बांधा मोर आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर एक क्षण में सब हो गया था रज कून पड़ा था घोड़े से बरात ठिटकी रह गई थी किसी की समझ में आया था क्या हो रहा है उसने चरण पकड़ लिए थे दादू के। क्रांति उसी दिन हो गई थी पहचान आने में सात वर्षों लग जाए जन्म सफल तब तब भया उसी दिन हो गया था मैं तो अब पहचान पाया चरणों चित लागा जिस क्षण गुरु के चरणों में चित्र लग गया था उसी दिन क्रांति हो गई थी क्रांति की भी खबर मिलते मिलते मिलती तुम ऐसे बेहोश हो कि तुम्हारे भीतर ही फूल खिल जाते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता और तुम्हारे भीतर ही क्रांतियां हो जाती और तुम्हें पता नहीं चलता समय लग जाता है तुम्हारे अचेतन तल में और तुम्हारे चेतन तल में बड़ा फासला है जमीन और आसमान का घटना तो भीतर घटती है तुम्हारे केंद्र पर परिधि को खबर लगते लगते समय स्वभावता लग जाता बहुत समय लग जाता है तब कभी कभी वर्षों लग जाते गुरु ना हो तो शायद तुम चेतो ही ना हो जरा सोचो दादू दयाल ना आए होते इस घोले पर चढ़ी हुई रज्जब को उतार ले थोड़ी ही देर की बात थी ये संसार में उतरा जा रहा था एक लंबी यात्रा शुरू होती जिसका कोई अंत अपने हाथ में नहीं ये कहा जाके समाप्त होती ये भी कहना मुश्किल है कहा अंत होता है इसका ये भी कहना मुश्किल है लेकिन गुरु ने ठीक उस समय रोक लिया द्वार पर ही रोक लिया संसार के ये भावजाल में पढ़ नहीं जा रहा था और रोक लिया मगर यह मत सोचना कि सिर्फ गुरु का ही हाथ है इस रोक लेने में रज्जब की भी बड़ी कला है रज्जब भी बड़े हिम्मत का आदमी है इतना आसान तो नहीं मेरे पास लोग आते किसी की उम्र सत्तर साल है वो अभी भी कहता है कि अभी अभी बच्चों की शादी होनी बस एक लड़का और बचा है इसकी शादी कर दूं, इसको काम धाम से लगा दूं, फिर कोई चिंता नहीं फिर संन्यास ले लूंगा जैसे मौत तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी और मौत तुमसे ये नहीं पूछेगी कि सब लड़कों की शादी हो गई कि नहीं हिम्मत का आदमी रहा होगा रजक अभी इसकी उम्र ही क्या रही होगी ये कोई अठारह बीस साल की उम्र रही होगी मगर अक्सर ऐसा हो जाता है कि जवान जो हिम्मत कर लेते हैं बूढ़े नहीं कर पाते नियम तो यही है कि बूढ़े होते होते सभी को संन्यास हो जाना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया में जो बड़े सन्यासी पैदा हुए हैं वो सब जवानी में सन्यास हुए क्यों क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर तो ऊर्जा ही नहीं रह जाती कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक आदमी की वो मरण सैया पे पड़ा है गीता सुनाई जा रही वो बेहोश है पर बीच बीच में सिर हिलाता है हाथ ऊपर उठाता है पास में पड़ोस की स्त्रियां बैठी कोई कहते हैं कि देखो काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं शायद भगवान की तरफ उठा रहे आखिर एक आदमी बैठा थोड़ी देर से देख रहा उसने कहा बकवास बंद करो मैं जानता हूं काका को उसने खींचे से बड़ी निकाली और काका के मुंह में लगाती काका मरते वक्त बिड़ी पीने लगे इधर गीता चल रही और दो तीन उन्होंने कस लिए धुआं मुंह से निकला शांति से मर गए जिंदगी भर जो लत रही उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद करो ये भगवान वगैरह तरफात नहीं उठा रहे इनको बिड़ी चाहिए मुझे भली भांति मालूम ये बिना बिड़ी पिए नहीं मरेंगे और जब उन्होंने दो तीन कस लगा ली वो उनका राम नाम हुआ हरिभजन हो गया तब वो शांति से मरे मरते वक्त तक भी तुम हरि को याद थोड़ी कर पाओगे याद भी आएगी तो बिड़ी की याद आएगी कि कोई ले आता इस वक्त कि होता कोई प्रभु का प्यारा और ले आता इस वक्त अब अपने से तो जाते से बनता नहीं बोल भी खो गया है बोल भी नहीं सकते और गीता चल रही सर्वधर्मान परिच मामेकं शर्णम ब्रज गीता चल रही स्वभाव तक गीता चल रही पड़ोस की स्त्रियां धार्मिक स्त्री ऐसी जगह इकट्ठी हो जाती और काका हाथ उठा रहे सोचा होगा कि काका भी आखिरी अवस्था में अवस्था को पहुंच गए काका वही है जहां सदा थे गीता वगैरह नहीं सुनी जा रही है उनको तलफ लगी आदमी बदल जाए जवानी में जब ऊर्जा हो जब शक्ति हो जब प्राण हो तो आसानी होती क्योंकि बदलाहट के लिए भी तो ऊर्जा की जरूरत होती जितने जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा रजब को ठीक समय पर पकड़ लिया होगा लोग तो नाराज हुए होंगे लोगों ने तो कहा होगा ये कोई भली बात है अपशगुन कर दिया बरात जा रही थी ये कोई समय था ज्ञान की चर्चा छेड़ने का हरी चर्चा छेड़ने का यह कोई समय था दादू पर नाराज हुआ होंगे दादू को क्षमा नहीं कर पाए होंगे आदमी मरते वक्त सन्यास लेता एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया उसके लड़के ने सन्यास ले लिया है। लड़की की उम्र होगी कोई तीस साल बाप बहुत नाराज था पंडित थे पढ़ा लिखा ज्ञानी हाँ तो उसने शास्त्रों की चर्चा छेड़ दी और उसने तो आपको मालूम कि सन्यास तो चौथी अवस्था है ब्रह्मचरी फिर ग्रस्त फिर वानप्रस्त फिर सन्यास, और आपने इस मेरे लड़के को सन्यास कैसे दे दिया ये किस शास्त्र में लिखा है ये तो आखिरी अवस्था में लेने का ये तो जवान आदमी बुरा हो जाता तब लेने का मैंने कहा ठीक मैं आपसे राजी हो गया। आप सन्यास लेने को राजी हो तो मैं इसका सन्यास वापस ले दो तो। सत्तर पचहत्तर साल का आदमी है वो ये भी ना कह सके कि मेरा समय नहीं आया मैंने कहा कि पचहत्तर साल तो बस खत्म वो भी सौ साल उम्र माने तो पचहत्तर साल पे वन खत्म हो गया आप सन्यास का वक्त आ गया सौ साल जीता कौन है सत्तर साल औसत उम्र है उस हिसाब से तो आपको कभी का सन्यासी हो जाना चाहिए था मैंने कहा आप ले लो सन्यास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शास्त्र की बात कर रहे हैं मैं शास्त्र के बिल्कुल विपरीत नहीं पक्ष में वो बहुत घबरा है उन्होंने कहा मैं फिर आके आपसे बात करू मैंने कहा आप जाते कहा हैं? लौटे न लौटे फिर इस लड़के का भी संन्यास तो वापिस लेना है जब आप लौटोगे तभी इसका वापिस लूंगा फिर वो नहीं आए फिर भाई में जाए लड़का फिर उन्होंने चिंता नहीं काका फिर नहीं आए कौन झंझट में पढ़े अब सा तो वो सोच रहे थे सास्त्र के अनुकूल बच्चे को बचा लेंगे उन्होंने ये नहीं सोचा था खुद फंस जाएंगे जिंदगी जब प्रवाह में होती जब उभार में होती जब लोहा गर्म होता है तब चोट हो जाए तो बड़े काम की होती जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया जब राम दया करी दादू गुर कहते हैं राम की कृपा हो गई होगी मुझ पर भक्तों का सदा का यह अनुभव रहा है कि उसकी बिना कृपा के हम उसको खोजेंगे भी नहीं उसकी बिना कृपा के हम उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं वही चाहेगा तो ही हम उसे खोजेंगे मिस्र के पुराने शास्त्र कहते हैं कि जब तुम परमात्मा की खोज पर निकलते हो तो एक बात पक्की समझ लेना कि तो उसने तुम्हें पुकारा है अन्यथा तुम अपने से थोड़ी खोज पर निकल सकते थे उसने तुम्हारी याद की तुम उसे याद आ गए हो इसलिए खोज शुरू हुई है राम दया करी राम ने दया की और जब भी राम दया करता है तो सीधा नहीं कर सकता क्योंकि सीधा तो राम तुम्हारी समझ में ना आएगा सीधा तो तुमसे कोई सेतु नहीं बनेगा सीधे सीधे तो राम इतना बेबूज होगा तुम्हें कि सामने भी खड़ा रहे तो तुम देख ना पाओगे पहचान ना पाओगे बोले तो समझ ना पाओगे रज्जब राम दया करी दादू गुरु पाया उसकी कृपा का परिणाम यह था कि दादू जैसा गुरु मिला ये उसकी कृपा है कि दादू जैसा गुरु मिला दादू जैसा गुरु मिल जाए तो राम के मिलने में देर कितनी मिल ही गया समझो कि मिल ही गया गुरु के चरणों पर हाथ पड़ गए तो उसी के छिपे चरणों पर हाथ पड़ गए गुरु वही है जिसमें तुम्हें भगवान की पहली किरण उतरती अनुभव में आने लगे गुरु वही है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए पर, परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाए जिसमें परमात्मा की छाया तुम्हारे लिए उतरने लगे जिसके माध्यम से परमात्मा तुम्हारे लिए ग्राह हो जाए राम रंगीले के रंग रा और जब ये हुआ जब ये घटना घटी तो एक नई दुनिया शुरू होती मस्ती की नृत्य की उत्सव की राम रंगीले के रंग राती रज कहते हैं उस राम रंगीले के रंग में हो जैसे ही भक्त परमात्मा में रंगता है उसकी भाषा हमेशा स्त्री की हो जाती ये ख्याल रखना वहां कहा दूसरा पुरुष बस एक ही पुरुष है वहां तो सभी स्त्री हो जाते हैं। स्त्री का मतलब वहां तो सभी निष्क्रिय ग्राहक अनाक्रमक स्वागत के द्वार हो जाते हैं। बंधनवार हो जाते राम रंगीले के रंग राति राम सच में ही रंगीला है और जिन्होंने राम की तस्वीरें ऐसी बनाई हैं जिनमें रंग नहीं है वे तस्वीरें छूठी क्योंकि सारे जगत के रंग उसके रंग सारे रंग उसके रंग सब रंग है इंद्र धनुष के सारे रंग उसके रंग फूलों के वृक्षों के पक्षियों के सारे रंग उसके रंग तितलियों के सारे रंग उसके रंग इस जगत में जितनी भावभंगीमाए हैं सब उसकी हैं। राम रंगीले के रंग राती, और जो उसमें रंग जाए उसके सारे रंगों में डूब जाए उसका जीवन उदासी का होगा तुम सोचते हो अगर उसका जीवन उदासी का होगा तो फिर आनंद का उत्सव का जीवन किसका होगा संसार में उदास रहो संसार उदासी परमात्मा में उत्सव मगर बड़ी उल्टी बातें हो रही दुनिया में यहां संसारिक तो थोड़े बहुत प्रसन्न भी दिखाई पड़ते आध्यात्मिक तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते मुर्दा होके इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ गणित सीधा है ये जो तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक लोग उदास होकर बैठे हैं ये आध्यात्मिक नहीं है नहीं तो ये कहते राम रंगीले के रंगरा थी ये आध्यात्मिक नहीं है ये सांसारिक ही है संसार में थोड़ी बहुत हंसी थोड़ी बहुत गूंज थोड़ा बहुत रस इनको था वो भी गया संसार में लोग थोड़े हंसते भी हैं चलो झूठे ही सही हंसी तो है थोड़े नाचते भी व्यर्थ ही सही मगर नाच तो है थोड़ा रस भी संसार में बेहतर दिखाई पड़ता है उथला ही सही मगर रस तो है यहां थोड़ा उत्सव भी दिखाई पड़ता है संसार में फिर तुम्हारे आध्यात्मिक साधु संत वो बिल्कुल ऐसे बैठे मुर्दे की भांति ये इस बात की खबर दे रहे हैं वे कि संसार में ही उनका रस है और संसार हाथ से गया अब दूसरा उन्हें कोई रस है नहीं अब क्या करें उदास ना हो तो और क्या करें अब बस मरने की प्रतीक्षा कर रहे असली आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण ही यही होगा कि उसके पास तुम सब रंगों की सब ध्वनियों की बाहर पाओगे उसके पास तुम्हें उत्सव ही उत्सव मालूम होगा वहां अगर नाच नाचना होगा तो फिर नाच और कहीं भी नहीं हो सकता मंदिर उजड़ गए मस्जिदें खाली पड़ी चर्च बेरोनक क्योंकि वहां से रंग नहीं रूप नहीं वहां परमात्मा के सौंदर्य की आयोजना नहीं वहां परमात्मा के आनंद रूप का अवतरण नहीं वहां संसार से जबरदस्ती अपने को छुड़ाकर किसी भांति संसार से भाग गए लोग बैठ गए नाराज क्रुद्ध परेशान पीड़ित उदास राम रंगीले के रंगराती परम पुरुष संगी प्राण हमारो ये होगा ही ये रंग में तो जीवन हो ही जाएगा मधु में तो जीवन हो ही जाएगा परम पुरुष संग प्राण हमारो जब परम पुरुष के साथ होगे तो रास्ना रचाओगे जब उसकी बांसुरी बजेगी तो तुम नाचोगे नहीं और जब वो मोर मुकुट बांध कर तुम्हारे बीच खड़ा हो जाए तो तुम साधु महात्मा बने खड़े रहोगे जरा सोचो कृष्ण बांसुरी बजा रहे मोर मुकुट बांधे और सब महात्मा इत्यादि अखंडानंद प्रखंड सब खड़े सब अपनी मालाएं फिर रवे करें हरे राम हरे राम हरे राम नहीं कृष्ण के पास नृत्य चाहिए यह आकस्मिक नहीं है कि हिंदुओं ने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है राम थोड़े कम पड़ जाते लगते इतना उत्सव नहीं कृष्ण के पास उत्सव पूर्ण है बहुविध प्रकट हुआ है सब रंगों में प्रकट हुआ है कोई निषेध नहीं कृष्ण के पास जैसा रास रचा है वही खबर दे रहा है पूरे विराट की ऐसा ही ये रास चल रहा है चांददारों का सूरज पृथ्वी का ये विराट उत्सव चल रहा है जो प्रकाश का इसके बीच में कहीं कोई कृष्ण जरूर है इसके बीच में कहीं कोई बांसुरी जरूर बज रही है उसी बांसुरी की धुनें पक्षियों के कंठ में आ गई उसी बांसुरी के रंग फूलों में आ गए उसी बांसुरी की तरंग तितलियों में आ गई कहीं इस विराट के केंद्र पर कोई बांसुरी निश्चित बज रही है हिंदू ठीक ही कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण अवतार उन्होंने हिम्मत से ये बात कही राम का बड़ा समाधर है लेकिन उनको अंशावतार ही कहा कुछ कमी रह गई कुछ थोड़ी सी मर्यादा है उत्सव में मर्यादा नहीं होती उत्सव में मर्यादा हो तो उत्सव मर जाता है उत्सव तो अमर्याद होना चाहिए राम रंगीले के रंगराती परम पुरुष संगी प्राण हमारो मगन गलित मदमाती सब डूब गया पूर्ण मग्नता पैदा हुई मद मस्त मगन गलित मदमाती गिनत नसीली ताती अब ना तो सर्दी की कोई फिक्र है ना गर्मी की कोई फिक्र है न सफलता ना असफलता न सुख न दुख अब उस परम प्यारे के साथ नाच चल रहा अब कैसी फिक्र अब सब उसके हाथ में अब कैसी फिकर अब कैसी चिंता लाग्यो नेह नाम निर्मल सु गिनत नसीली ताती डगमग नहीं अडिग होई बैठी सिर धरी करवत काती करना क्या पड़ा है इस उत्सव के लिए सिर्फ अपने सिर को काट देना पड़ा है सिर को काट के रख दिया चरणों में फिर नाच शुरू हो गया है जिसका कोई अंत नहीं और उस एक ही नाम से प्रेम लग गया है अहंकार के कारण ही तुम रुके हो तुम्हारा सिर भारी तुम्हारा सिर सब कुछ हो गया है तुम सोच विचार के चल रहे हो तुम गणित बिठा रहे हो तुम चालाक हो चालबाज हो चतुर हो तुम्हारे जीवन में सरलता नहीं हृदय का भाव नहीं है तो तुमने भजन भाव भरिया कैसे घटे ये घटना हृदय ही सूख गया है नाग्यों ने नाम निर्मल सुगिनत नसीली ताती डगमग नहीं सिर कट गया सिर कैसा डगमग होना ये सिर ही डगमगाता है ये खोपड़ी ही है जो संदेहों से भरती ये खोपड़ी है जो चंचल होती ये अहंकारी है जो यहां से वहां ले जाता कहता यह कर लो वह कर लो वैसे हो जाओ वैसे हो जाओ डगमग नहीं अड़िग हो ही बैठी सिर कट जाए तो फिर तो अड़िग हो ही गए फिर तो सब ठहर गया मन ठहरा कि सब ठहरा विचार ठहरे की सब ठहरा बस एक काम करो अगर कहीं राम की तुम पे कृपा हो गई हो राम की कृपा हो रही हो और गुरु के चरण मिल जाएं, तो सिर को काटने में देर मत करना तत्म सिर काट के चढ़ा देना तुम गमाओगे कुछ भी नहीं क्योंकि तुम्हारे सिर में सिवाए भुसे के और कुछ भी नहीं गमाना क्या है भूसे के कुछ और तुमने सिर में पाया है बेचने जाओगे तो भूसे की भी दाम नहीं मिलेंगे मैंने सुना है ऐसा हुआ एक सम्राट किसी भी फकीर के चरणों में झुक जाता था उसके वजीरों को अच्छा नहीं लगता था और उसके वजीरों ने कहा यह भला नहीं ये ठीक नहीं ये शोभा नहीं देता आप इतने बड़े सम्राट एरे गैरे कोई भी फकीर चले आते दीख मांगने वाले फकीर आप उनके चरण छूते, आप सिर झुकाते उनके चरणों में ये सिर बड़े सम्राट नहीं झुका सकते ये सिर कभी नहीं झुका विजेता सम्राट इस सिर पर बहुमूल्य हीरे जवारातों के मुकुट होते इसको आप झुकाते फकीरों के चरणों में गंदे फकीर नंगे फकीर उस सम्राट में का समय आने पर जवाब दूंगा एक दिन एक आदमी को फांसी लगी बड़ा सुंदर आदमी था बड़ा प्यारा आदमी था कुछ बुलचूक की थी सम्राट से कुछ धड़ी की थी फांसी लग गई लेकिन चेहरा उसका बड़ा सुंदर था रूप था उसकी गर्दन कटवाई सम्राट ने और अपने वजीरों को कहा कि इसको जाकर बाजार में बेचाओ सम्राट ने कहा था तो वजीरों को जाना पड़ा जहाँ गए वही लोगों ने कहा हटो हटो भगो यहां से ये क्या ले आए हो तुम इसका हम क्या करेंगे और बदबू भी आ रही तुम यहां से जाओ तुम होश में हो कौन खरीदेगा इसको जहाँ गए वहीं से भगाए गए सांझ होते हुए वापिस लौटे उन्होंने कहा तो बड़ा मुश्किल मामला दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं पैसे की बात ये यह लोग खड़े नहीं होने देते वो कहते हैं अपने रास्ता पकड़ो बात ही नहीं करते खरीदने का तो सवाल ही नहीं लोग हंसते वो कहते हैं पागल हो गए आदमी के सिर का हम करेंगे क्या सम्राट ने कहा तुम सोचते हो कल जब मैं मर जाऊंगा तुम मेरे सिर को बेच पाओगे दो पैसे में कोई खरीदेगा नहीं भूसे के सिवाय इसमें कुछ है भी नहीं भूसा भी बिक जाएगा एक और ऐसी कहानी एक सूफी फकीर को कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया मस्त फकीर था अलमस्त फकीर था उन्होंने सोचा कि बेच देंगे इसे गुलामों के बाजार में अच्छे दाम लग जाएंगे हाथ उसे लेके चले राह में एक सम्राट की सवारी गुजरती थी सम्राट रुका उसने कहा कि आदमी कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा बेचने ले जा रहे हैं। आप खरीदना है गुलाम है खरीद ले उसने कहा दस हजार रूपये में खरीद लेता हूँ लेकिन उस फकीर ने उन डाकुओं को कहा कि इतने सस्ते में बेच मत देना ठहरो जरा तुम्हे मेरे मूल्य का पता नहीं आदमी बुद्धिमान मालूम होता था थोड़ी देर साथ उसके रही भी थे उसकी मस्ती भी देखी थी हो सकता है ठीक हो तो इतने में नहीं बेचेंगे भरोसा भी आ गया दस से बीस हो गए उन्होंने मना कर दिया बेचने से आगे फिर एक धनी की सवारी मिली उस धनी ने कहा पचास हजार रुपए देता हूँ इस आदमी उस फकीर ने कहा बेच मत देना जल्दी में वो तो बिल्कुल आतुर हो रहे थे पचास हजार जब ठीक कोई मूल्य बताएगा तो मैं तुम्हें खुद कह दूंगा कि बेच दो फिर कोई और मिल गया खरीदने वाला जो लाख रूपये देने को तैयार था लेकिन फकीन कहा जरा सावधान अब तो गुजरात गुलाम भी चिंतित हो गए कि इससे ज्यादा दाम मिल नहीं सकते हमने बड़े बड़े गुलाम बिकते देखे मगर एक लाख रुपया जरूर से ज्यादा हो गया बेचने को फिर उस फकीन का तुम्हारी मर्जी फिर पस्ताओगे जिंदगी भर पस्ताओगे तुम्हें मेरे दाम का पता नहीं मुझे पता है तुम जरा ठहरो थोड़ी दूर चलने पर एक घसियारा मिला मैं तो घास की पोटली लिए सब पे जा रहा था उस फकीर ने कहा इससे पूछो कितने दाम देगा उन्होंने कहा ये क्या दाम देगा तू पूछो तो फकीर तो ने देखा फकीर को देखा उस घसी तक उसने ज्यादा तो मेरे पास नहीं है मगर ये घास की पोटली दे सकता फकीर में कब बेच दो ठीक दाम मिल रहे हैं अब चूको मत सिर ठोक लिया होगा उन डांकुओं ने कि किस पागल के चक्कर में पड़ गए मगर फकीर ठीक कह रहा है इतना ही दाम ठीक दाम तो इतना ही है लेकिन इस सिर को हम बचाए फिरते इस सिर को हम अकड़ाए फिरते मजा यह है कि सिर अकड़ा रहे तो दो कोड़ी इसके दाम नहीं और ये सिर झुक जाए तो इसकी कीमत का क्या हिसाब मगर यह बड़ा मजा है झुके तो इसमें कीमत आती झुकने से कीमत आती झुकने से ये हीरो से तुलने योग्य हो जाता है जन्म सफल तब का भया चरणों चित लागा रब जब राम दया करी दादू गुर पाया डगमग नहीं अडिग होई बैठी सिर धरी करवत काती एक बड़े आरे से लेकर सिर को काट डाला है तब से सब डवाडोलपन चला गया सब फिर हो गया प्रज्ञा ठहर गई और जहां विचार ठहर जाते वहीं तो परमात्मा का आगमन है तुम्हारे विचारों की तरंगों के कारण ही तो तुम चूक रहे हो देख नहीं पाते सुन नहीं पाते अनुभव नहीं कर पाते परमात्मा तो सदा मौजूद है तुम्हारी तरंगें सब विकृत कर देती ऐसा ही जैसे चांद तो निकला हो लेकिन झील पर बहुत लहरें हो तो छाया चांद की नहीं बनती बने तो भी बिखर जाती झील भर पे चांद बिखर जाती मगर चांद नहीं दिखाई पड़ता फिर कभी झील पर हवा नहीं हवा के झोंके नहीं तरंगे नहीं और चांद निकला चांद पूरा झलकता है ऐसे ही परमात्मा तुम में झलके तुम ठहरो जरा लेकिन तुम पड़े हो विवाद में संदेहों में विचारों में जिनका कोई मूल्य भी नहीं जिनको पकड़ पकड़ के तुम कुछ पाओगे भी नहीं लेकिन बड़ी जिद से पकड़ा है छोड़ने को राजी नहीं हो बीमारियों को पकड़े बैठे हो और छोड़ने को राजी नहीं हो नहीं डिगोई बैठी सिर धरी करवत काती सब विधि सुखी राम जीव राखे और जब से ये सिर काटा है तब से एक मजे की बात घट रही सब विधि सुखी राम जीव राखे अब जैसा राम रखते हैं हर हाल में सुखी सुख संतोष दोस्ती हो गई सब विधि सुखी राम जीव राखे यहू रस रीति सुहाती यही प्रेम की पुरानी रीति है यही रस रीति सुहाती भक्त को यही सुहाती एक बात कि जैसे राम रखे वैसे रहूंगा जैसे का ख्याल रखना उसमें तुम्हारी शर्त नहीं आनी चाहिए सुख तो सुख दुख तो दुख दिन तो दिन रात तो रात सब उसकी है रात भी उसकी और दुख भी उसका फूल भी उसके और कांटे भी उसके सब विधि सुखी राम जीव राखे यहू रस रीति सुहाती जन लज्जब धन ध्यान तिहारो धनी हो जाता है आदमी ध्यानी हो जाता है आदमी जब सिर झुका देता है विचारों की आहुति चढ़ा देता है मेरे का जो भाव है उसे गिरा देता है जन रज्जब धन ध्यान तिहारो फिर तो बस उसकी याद ही रह जाती है वही एकमात्र भीतर की आवाज रह जाती जन रज्जब धन ध्यान तिहारो बेर बेर बल जाती और फिर तो बार बार बली जाने का मजा आने लगता है हर घड़ी बलि जाने का मजा आने लगता है यही है पूजा यही है प्रार्थना यही है अर्चना कहना मुश्किल है राम रंगीले के र, राती। उस घड़ी में क्या घटता है कहना मुश्किल है। कैसे सौंदर्य के बादल तुम्हारे ऊपर बरस जाते हैं कहना मुश्किल है कैसे सूरज अनंत सूरज तुम्हारे अंधेरे को आलोकित कर देते हैं कहना मुश्किल है कोई शब्द सार्थक नहीं है जो बता सके और कैसे अपूर्व सौंदर्य का अनुभव होता है और कैसे सुख की धार भीतर बहने लगती कहना मुश्किल है जैसे सबनम से भरी कौपल में किसी तितली के परों का परतव जैसे जंगल में किसी मोर का रक्त जैसे झोंकों में कि समा की जौ तेरे सानों पर मोतर जुल्फे जैसे बरसात की महकी रित में गीत किसी बादल का जैसे गुलजार में भोरों की उड़ान जैसे मंदिर में धुआं समल का यह जवा साल खदो खाल तेरे मुझसे तारीफ नहीं हो सकती मुझसे तारीफ नहीं हो सकती तेरी तुर्सी हुई रामाई की जिसमें शामिल हो तवा जिनका सऊर तू वह तस्वीर है चुकताई की बन गया है मेरा सपना कल का खुशनुमा रंग तेरे आंचल का साधारण प्रेम की भी परिभाषा नहीं हो पाती तो प्रभु प्रेम की तो कैसे हो साधारण रूप भी शब्दों में नहीं बंधता तो उस निराकार का रूप तो कैसे बंधे ये तो किसी कवि के शब्द हैं अपनी प्रेसी के लिए कहे कहा है जैसे सबनम से भरी कोपल में जैसे कोपल में ओस की बूंद भरी हो जैसे सबनम से भरी कोपल में किसी तितली के परों का परतव और पांच सौ की उड़ती तितली निकल जाए और तितली के रंगीन परों की छाया ओस की बूंद में पड़ जाए जैसे सबनम से भरी कोपल में किसी तितली के परों का परतव जैसे जंगल में किसी मोर का रक्स और जैसे कान जंगल में कोई मोर नाचे जैसे झोंकों में की समा की लौ और जैसे हवा के झोंके में समा की लौ का नृत्य तेरे सानों पर मोहत्तर जुल्फे ऐसे तेरे बाल तेरे माथे पर जैसे बरसात की महकी रितु में सांवला गीत किसी बादल का जैसे गुलजार में भोरों की उड़ान जैसे मंदिर में धुआं संदल का यह जवान खदो खाल तेरे ये तेरा रूप ये तेरा नक्श मुझसे तारीफ नहीं हो सकती साधारण रूप की तारीफ भी नहीं हो पाती मुझसे तारीफ नहीं हो सकती तेरी तुर्फी हुई रानाई की तेरे रूप की तेरे सौंदर्य की मैं प्रशंसा नहीं कर पाता जिसमें शामिल हो तवाजुन का सऊ और फिर जिसमें संतुलन भी हो सौंद और संतुलन तू वह तस्वीर है चुकताई की आंचल का इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी भर कल तक जो सपने देखे थे उन सब सपनों का रंग तेरे आंचल का रंग मगर कहना मुश्किल मुझसे मुश्क तारीफ नहीं हो सकती तेरी तुलसी हुई रानाई की सिर्फ प्रभु के सौंदर्य का तो कैसे वर्णन हो और प्रभु के संग साथ मिल जाने पर जो मस्ती उतर आती जो शराब ढल जाती है प्राणों उसकी तो कैसे अभिव्यक्ति हो पर भक्त के जीवन को देखोगे तो अभिव्यक्ति मिलेगी उस उठने में उसके बैठने में उसकी आंखों में उसके हाथों में भक्त को देखोगे उसकी भक्ति में उसकी पूजा में उसकी प्रार्थना में उसकी आरती में भक्त को देखोगे तो थोड़ी थोड़ी खबर मिलेगी तारीफ तो नहीं हो सकती वचनों में आबद्ध भी नहीं किया जा सकता रंगों में तस्वीर भी नहीं बनाई जा सकती मगर भक्त के प्रसाद में थोड़ी सी झलक मिल सकती है वैसी ही झलक जैसे सबनम से भरी कोपल में किसी तितली के परों का परतव वैसी ही झलक जैसे जंगल में किसी मोर का रक्स जैसे झोंकों में समा की जौ जैसे बरसात की महकिरित में सावले गीत किसी बादल का जैसे गुलजार में भोरों की उड़ान जैसे मंदिर में धुआं संदल का यह जमासाल साल रहे परमात्मा बहुत निकट है तुम ना कुछ दूर बने हो अपूर्व संपदा तुम पर बरसने को तत्पर है झोली फैलाओ मगर तुम अपनी झोली बंद किए बैठे हो सब कुछ मिल सकता है और तुम ना कुछ की तलाश कर रहे हो हीरों की खदान पास है और तुम कचरा घर में खोजबीन कर रहे हो सब बहुत निकट है हाथ बढ़ाने की बात है इतने निकट है मगर तुम्हारे हाथ गलत दिशाओं में टटोल रहे हैं तुम अंधेरों में टटोल रहे हो तुमने आंखें बंद कर रखी तुमने हृदय को जड़ कर रखा है तुमने अपनी बुद्धि से ही सब कुछ जीने की व्यवस्था कर रखी यही तुम्हारे जीवन की दुर्घटना है इस बुद्धि को चढ़ा दो खोज लो कहीं कोई चरण किसी भी बहाने इस बुद्धि को चढ़ा दो ये बुद्धि चढ़ जाए तुम अचानक पा जाओ रोशनी उतरे रंग उतरे गंध उतरे और पहली बार तुम्हें जीवन का अर्थ मालूम जीवन बहुमूल्य इसे ऐसे ही मत गमाओ जीवन बहुत बड़ी भेंट है भगवान की इसे ऐसे ही मत चला जाने दो मगर अधिक लोग इसे ऐसे ही चला जाने देते हैं रज्जब से कुछ सीखो गुरु गरबा दादू मिलिया दीर्घ दिल दरिया तत्क्षण पर सन होती ही भजन भाव भरिया श्रवण कथा सांची सुनी संगति सतगुरु की दूजा दिल आवे नहीं जब धारी धुर की भरमजाल भव काटिया शंका सब तोड़ी सासू जोड़ी भोजल भौजल मही काढ़ जनजीव जिलाया सहज सजीवन कर लिया साचे संगलाया जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया राम दया करी दादू गुर पाया राम रंगीले के रंग राष प्राण हमारो मगन गलत मदमाती लागो नेह नाम निर्मल सु गिनत नसीली ताती डगमग नहीं अडिग होई बैठी सिर धरी करबत काती सब विधि सुखी रामजीव राखे यहू रस रीत सुहाती जन रज्जव धन ध्यान तिहारो बेर बेर बल जाती राम रंगीले के रंगराती इतना ही